श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग अवतरणिका साधक भाव के समालोचन की आवश्यकता आचार्यों का साधक भाव लिपिबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं होता है संसार के आध्यात्मिक इतिहास को पढ़ने से पता चलता है कि लोक गुरु बुद्ध तथा श्री चैतन्य देव को छोड़कर अन्यन्या अवतार पुरुषों के जीवन में साधक भाव का विवरण विस्तृत रूप से लिपिबद्ध नहीं है जिस तीव्र अनुराग तथा उत्साह को लेकर वे अपने जीवन में सत्य की उपलब्धि के लिए अग्रसर हुए जिस आशा निराशा भय विस्मय आनंद व्याकुलता की तरंग में प्रवाहित हो वे कभी उल्लसित तथा कभी विषादग्रस्त हुए किंतु अपने गंतव्य लक्ष्य की ओर निरंतर दृष्टि को निबद्ध रखने में कभी विस्मृत नहीं हुए उन विषयों का विशद आलोचन करने उनके जीवन इतिहास में नहीं मिलता तथा उनके जीवन के अंतिम भाग में अनुष्ठित विचित्र कार्यावलियों के साथ उनकी बाल्यकालीन शिक्षा उद्यम तथा कार्यों का कोई स्वाभाविक पूर्वापर कार्य कारण संबंध दिखाई नहीं देता दृष्टांत स्वरूप कहा जा सकता है कि वृंदावन की गोपी जनवल्लभ श्री कृष्ण धर्म संस्थापक द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के रूप में कैसे परिणित हुए यह स्पष्ट रूप से जानने का कोई साधन नहीं है ईसा के महान तथा उदार जीवन में उनकी 30 वर्ष की आयु से पूर्व काल की घटनाओं में केवल दो एक का ही पता चलता है आचार्य शंकर का केवल दिग्विजय वृत्तांत ही विस्तृत रूप से लिपिबद्ध है अन्यत्र सर्वत्र भी ठीक ऐसा ही है इसके कारण का पता लगाना कठिन है भक्तों की भक्ति की प्रबलता से ही संभवतः इन विषयों को लिपिबद्ध नहीं किया गया है मानव की असंपूर्णता को देव चरित्र में आरोपित करने में संकुचित होकर ही संभवतः उन लोगों ने इन विषयों को लोक चक्षु से अगोचर रखना ही उचित समझा है या यह भी हो सकता है कि महापुरुषों के चरित्र के सर्वांग सुंदर महान भाव समूह सर्वसाधारण के समक्ष एक उच्च आदर्श का रूप धारण कर उनके लिए जिस प्रकार कल्याण कर सकते हैं उस प्रकार का कोई लाभ उन भावों को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने जो अलौकिक प्रयास किया है उनके वर्णन से नहीं होगा यह सोचकर ही उन विवरणों को लिपिबद्ध करना उन्होंने अनावश्यक समझा है भक्त सदा अपने प्रभु को पूर्ण देखना चाहते हैं मानव शरीर धारण करने के कारण उनमें कभी किंचित मात्र भी मानवों की तरह दुर्बलता दृष्टि तथा शक्तिहीनता विद्यमान थी इस बात को वे मानना नहीं चाहते बाल गोपाल के मुख विवर में विश्व ब्रह्मांड को वे सदा प्रतिष्ठित देखने का प्रयास करते हैं एवं बालक की असंबद्ध चेष्टाओं में न केवल परिपक्व बुद्धि तथा पूर्ण अनुभव का परिचय प्राप्त करने के लिए वे लालायित रहते हैं अपितु सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्तता एवं विश्व विश्वजनीनना जनीन उदारता तथा प्रेम की पूर्ण प्रतिमूर्ति को देखने के लिए भी वे उत्कंठित हो उठते हैं अतः अपने ईश्वर स्वरूप का सबको परिचय न देने के लिए ही अवतार पुरुष साधन भजनादि मानसिक चेष्टाएं एवं आहार निद्रा क्लांति व्याधि तथा शरीर त्याग आदि शारीरिक अवस्थाओं का मानो बाह्य प्रदर्शन करते रहते हैं इस प्रकार का निर्णय करना उनके लिए विचित्र नहीं है हमने स्वयं अपनी आँखों से ऐसे कितने ही विशिष्ट भक्तों को देखा है जिनके अंदर श्री राम कृष्ण देव के शारीरिक रोग के संबंध में ठीक वैसी ही धारणा विद्यमान थी अपनी दुर्बलता के कारण ही भक्तजन इस प्रकार का निर्णय कर बैठते हैं इसके विपरीत विचारों को अपने मन में स्थान देने से उनकी भक्ति में हानि पहुँचती है यह समझकर ही संभवतः वे अवतार पुरुषों में मानव की स्वाभाविक चेष्टाओं तथा ध्येय आदि का आरोप करना ही नहीं चाहते अतः उनके विरुद्ध हमें कुछ नहीं कहना है किंतु यह बात सत्य है कि भक्ति की अपरिपक्व अवस्था में ही इस प्रकार की दुर्बलता भक्त में दिखाई देती है भक्त की प्राथमिक अवस्था में भक्त कभी भगवान का ऐश्वर्यरहित रूप से चिंतन नहीं कर सक पाता भक्ति परिपक्व होने पर तथा आगे चलकर ईश्वर के प्रति अनुराग गहरा होने पर इस प्रकार का ऐश्वर्य चिंतन भक्ति मार्ग में बाधा जैसा प्रतीत होने लगता है एवं भक्त उस समय यत्नपूर्वक उसे त्याग देते हैं संपूर्ण भक्ति शास्त्रों में यह बात बारंबार कही गई है यह देखा जाता है कि श्री कृष्ण जननी यशोदा गोपाल की दिव्य विभूतियों का नित्य परिचय प्राप्त करती हुई भी उन्हें अपना बालक समझकर लालन ताड़न आदि कर रही हैं गोपिकाएँ श्रीकृष्ण को जगत कारण ईश्वर जानकर भी उनमें कांत भाव के अतिरिक्त और किसी भाव का आरोप नहीं कर पा रही हैं इस प्रकार के उदाहरण अन्यत्र भी देखने को मिलते हैं